बार कोड़ी विद्या और राजाराम शर्मा चित्रों में कहानी इस कहानी के फोटोग्राफ मैसूर जिले की हाडीनारू झील में फरवरी 2020 में लिए गए थे संभव है कि यह चित्र पक्षियों का वास्तविक आकार न दिखाए वे कौन हैं देखो वे कैसे आ रहे हैं उनकी चीख जोर पकड़ रही है और उनके आगमन का संदेश दे रही है मैं आसमान में टकटकी लगाए उन पर नजर रखे हूँ वे लाइनों में आते हैं या फिर कुछ विशेष आकारों में ग्लाइड करके वे और फिशल कर अपनी ऊंचाई कम करते हैं पंख फैलाकर वे उतरने की तैयारी करते हैं पाव पसारे वे उतरते हैं पानी पर छपाक से कभी कभी एक साथ बड़े नियंत्रण और सुंदर ढंग से स्थानीय पक्षियों को परेशान किए बिना एक साथ झुंड में थोड़ी देर धूप से एक कर अपने सिर को पंखों में छिपाने से पहले या बड़े समूहों में शामिल होने से पहले फिर वे उस दिन का काम खत्म करते हैं उसके बाद वो पूरे दिन आराम फरमाते हैं शाम तक और फिर समय आता है खोजने का कोई नए खेत का टुकड़ा जहां पूरी रात छुगने के लिए ताजी घास और फसल के ढेर दाने हो उनका नाश्ता सुबह साढ़े तक जारी रहता है वे कौन है अरे वे कौन है वे विशाल पंखों वाले सुंदर सिरेटी पक्षी काली नोक वाली नारंगी चोच है जिनकी जरा उनके सिर के ऊपर दो काली पट्टियों को तो देखो उनमें से हर पक्षी के डैनों पर काली झालर मड़ी है डैनों पर काली झालर मड़ी है और उनके गर्दन के नीचे एक चौड़ी सफेद पट्टी है मैंने सुना है कि वे बहुत दूर से आते हैं और वे बेहद ताकतवर लोग कहते हैं कि वे आसमान के बादशाह हैं वे हिमालय से उड़कर आते हैं हमारे यहाँ सर्दियां बिताने के लिए क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं इसलिए वे जल्द ही चले जाएंगे अपने घरों में वापस तिब्बत चीन या मंगोलिया में उन खूबसूरत मेहमानों को देखो उनके नारंगी पैरों को देखो उन्हें देखकर मुझे घरेलू बत्तखों की याद आती है अरे वे कौन है मैं उनके बारे में जरूर पता करूँगी जब तक उन बत्तखों को मैं बार हेडेड गीज बुलाऊंगी